कई लोग तो अपने को मनुष्य भी नहीं समझते हैं अपने को ब्राह्मण समझ के छत्री का तिरस्कार करते हैं अपने को गृहस्थ समझ के साधु का तिरस्कार करते हैं साधु समझ के गृहस्थ का तिरस्कार करते हैं का अपने को बंगाली समझ के बिहारी का तिरस्कार करते हैं कोई बिहारी अपने को समझ के बंगाली का तिरस्कार करता है ये तो अब मनुष्यता भी नहीं है ना अपने को हिंदू समझ के मुसलमान का मुसलमान समझ के हिंदू का तो जहां तिरस्कार है जहां अहंकार है जहां असूया है जहां ईर्ष्या है जहां द्वेष है वहां शांति कहां से आवेगी तुम अपने घर में तो आग लगा लो और फिर कहो कि हायरे हायरे जले जले आग तो लगाई तुमने तुमने किसी से ईर्ष्या की तो अपने दिल में आग लगाई द्वेष किया तो अपने दिल में आग लगाया अभिमान किया तो अपने दिल में आग लगाया अपने ऊपर पत्थर रख लिया हो अभिमान माने अपने को पत्थर रख लेना होड़ मचाई किसी से अपना प्रतिद्वंद्वी बना लिया तो ये आत्मा जो है ये हिन्दू मुसलमान पारसी सिख जैन ईसाई यहूद था सब के सीने में धड़कता एक साथ है दिल भरा सम है में में सन, सम है मान में सन, सम है और माता में सम है समह सम का अर्थ है माता मान और मेय इन तीनों में जो मकार है ना वो एक ही है समह समय सह और मह माने मकार सम कौन है मे मे माने जो मालूम पड़ता है और मान माने जिससे मालूम पड़ता है और माता माने जिसको मालूम पड़ता है ये जो लोग आभासवादी हैं अब सोलहों धान बाईस पसेरी की बात तो जुदा है वो कहते हैं कि अंतकरण की वृत्ति में एक आभास चैतन्य होता है और फिर वो प्रमाण वृत्ति पर आरूढ़ होकर के प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य से जब जाकर एक होता है तब वस्तु का ज्ञान होता है इसको आभा आभासवादी को अवच्छेदवादी कहते हैं कि जब तुम प्रमेय में चैतन्य का आभास नहीं मानते हो प्रमेवच्छिन्न चैतन्य से ऐक्य मानकर के ही व्यवहार का निर्वाह करते हो तो प्रमाण वृत्ति में आभास को क्यों मानते हो अंतकरण में आभास को क्यों मानते हो ऐसे क्यों नहीं कहते कि अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य प्रमे अवच्छिन्न चैतन्य ऐसे क्यों नहीं बोलते ये बीच में एक आभास और प्रतिबिंब काहे को घुसेड़ते हो क्यों जब अंत में तुम्हें घटाव चैतन्य ही मानना पड़ता है घटाभास चैतन्य नहीं मानना पड़ता क्योंकि घट में वृत्ति नहीं है तो घट में तो आभास है नहीं है जड़ चेतन का व्यवहार सिद्ध करने के लिए ऐसा मानते हैं ये वेदांत की बात कर अर्थ है तो मान में वही है माने हमारे अंतकरण में जो घट है ना वहाँ भी वही है और अंतकरण में जो वृत्ति है सो भी वही है और जहाँ अंतकरण है सो भी वही है घटावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य अंत चैतन्य बिल्कुल एक है सम वही माता है वही मान है वही है उसको सम बोलते हैं शांत माने निर्विकार शामियति शांति शांति अस्या जहां कोई विकार नहीं है देखो प्रत्येक विकार उम्र वाला होता है कि नहीं आप न समझते हो न समझते हो तो फिर से समझें जैसे आपके मन में काम आता है या क्रोध आता है या लोभ आता है या मोह आता है तो उसकी उम्र होती है कि नहीं माने थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया वो काल परिच्छिन होता है कि नहीं अच्छा आप उसके आने के पहले भी थे और उसके चले जाने के बाद भी हैं तो आप विकार से परिच्छिन तो नहीं है आप है घर के मालिक और उसमें कई मेहमान आए और चले गए तो आप बिकारी कैसे बनेंगे तो बिकारी तब बनेंगे जब उस आए हुए बिकार को हमेशा के लिए रख लेना चाहेंगे या हमेशा के लिए उसको मना कर देंगे कि तुम मत आओ वो तो कभी कभी आता रहेगा रोज रोज रात में अंधेरा आवेगा चंद्रमा में घटना बढ़ना रोज रोज होगा दिन रोज रोज घटेगा बढ़ेगा है ना? दिन भी रोज घटता बढ़ता है रात रोज घटती बढ़ती है चंद्रमा रोज घटता बढ़ता है तो शांत का अर्थ यह है कि ये जो आने जाने वाले विकार हैं उनके साथ तादाद में करके अपने को जाने आने वाला मत मानो गुंडे के साथ तुम व्यापार क्यों करते हो अपना पार्क के उसको क्यों बनाते हो जब तुम समझते हो कि ये गुंडा है और इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये रहेगा कि जाएगा आपके मन में कैसा भी आ, काम का वेग हो और एक एक कोई कह दे कि ओ देखो आप तुम्हारे पलंग पर सांप देखना उस समय काम झूठ ही हो आ, जहां सांप का भय आया काम भाग जाएगा आपके मन में खूब क्रोध आ रहा हो देखो देखो तुम्हारा बेटा जल रहा है बक के चले जाओ आ, ये देखो सोना पड़ा है चांदी पड़ी है वृत्ति तुरंत हट जाए कैसा भी भोजन का परमा आनंद आ रहा हो झूठे कोई आके कह दे कि तुम्हारा एक रिश्तेदार मर गया है देखो भोजन कैसा हो जाता है इसका मतलब क्या है कि इन सारी बातों पर अपने मन के विकारों का असर पड़ता है दूठी बात हो ये कनफोड़ मामला सारा मामला जो है वो कनफोड़ का मामला है कार में कोई बात पड़ी और तुम्हारा मन फूट गया फोड़ मामला है सारा का सारा कनफोड़ मामला है तो शांता का अभिप्राय ये गंगा के किनारे बैठे हैं गंगा जी की धारा बह रही है बहती जा रही है बहती जा रही है कभी फूल बह गए, कभी लकड़ी बह गई कभी मुर्दा बह गया हाँ तो बनारस में हम लोग शाम को जब नाव पर घूमते हैं बनारस में एक बड़ी सुविधा की बात यह है कि सायकाल गंगा पर छाया हो जाती है ऐसा शायद आप लोगों ने कहीं दूसरी जगह देखा हो कि नहीं देखा हो सायकाल चार बजे के बाद गंगा जी की धारा पर छाया हो जाती है ऐसे ढंग से घाटों पर मकान बने हुए हैं कि जब सूरज पश्चिम की ओर झुकता है तो गंगा पर उनकी परछाई पड़ जाती है और ये पांच सात मील में ऐसा हो जाता है बोला तो नाव पर चढ़ चढ़ के वहां घूमते हैं पर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मुर्दा न मिले मुर्दा जरूर बनता है तो गंगा जी की पवित्र धारा में गंदा मुर्दा भी बहता है कहीं लोग फूल चढ़ाते हैं कहीं दूध चढ़ाते हैं कहीं आरती होती है ऐसे ये प्रकृति की धारा ये माया की धारा ये दृश्य की धारा ये प्रपंच की धारा बह रही है, है। इसमें कभी अच्छा बहता है और कभी बुरा बहता है कभी मन के अनुकूल बहता है कभी प्रतिकूल बहता है अब गंगा जी को लगाओ अभिजान कि गंगा जी में कभी कोई मरी चीज बह के न जाए कर दो आंदोलन संघर्ष करो अरे बरसात के दिनों में हम देखते हैं कितनी गाय बैल बैंस सांप बिच्छू चिड़िया है ना पेड़ पौधे टूट टूट के मरते उनको कोई रोक सकता है कौन सा अभिजान कौन सा अभिजान सफल होगा इसमें शांत तो इसी को बोलता है शांत तो. ये बात आप अपने मन को देखें हमारे मन में ऐसा भी तो दुख होता है ना कि हाय हाय हमारे मन में ये बात क्यों आ गई क्या दुनिया में दुनिया में ऐसी गड़बड़ी क्या हो गई बहुत करके मन में जो दुख होता है वो अनजान में कई धारणाएं हम लोग बना लेते हैं कई पूर्वाग्रह हो जाते हैं कई संस्कार पड़ जाते हैं है? यद्यपि हम जानते हैं कि दूसरी जाति में उसके खिलाफ है दूसरे देश में उसके खिलाफ है दूसरे प्रांत में उसके विरुद्ध है हमने एक पुस्तक एकदम पढ़ी थी भारत वर्ष में भिन्न भिन्न जातियों में ब्याह कैसे कैसे होते हैं हो आदिवासियों में कैसे होते हैं गुणों में कैसे होते हैं भीलो में कैसे होते हैं भिन्न भिन्न जनजातियों में विवाह की प्रथा कैसी है एक दिन के लिए ब्याह पंद्रह दिन के लिए ब्याह छह महीने के लिए ब्याह नाचने में ब्याह है कई लोगों का एक साथ ब्याह हमारे हो भारत वर्ष में हे भगवान अब कहो कि नहीं हम साफ कौशत ब्राह्मणों से एक काशी का पंडित जैसे करता है वैसे ही सबका करवा देंगे लि मरो हाँ। मर नहीं पड़ेगा काशी के पंडित वाला अच्छा है बढ़िया है है ना उसके बढ़िया पन पर हमको कोई शंका नहीं है लेकिन करवाओ सबका वैसे ही तो यदि तुम्हें शांति के मार्ग में जाना है तो बिल्कुल अभी चट्टान की तरफ बैठना पड़ेगा तुम शांत तो शांत स्वर्गाश्रम में जाके एक जगह बैठा करते थे पहले तो जहां बैठते थे वहां गंगा जी में एक बड़ी भारी चट्टान थी तो आके गंगाजल उस पर टकराता था और उछलता रहता था छलकता रहता अब वो ऐसा मालूम पड़ा है कि वही है जो मैंने कल देखा है सो है जो कल देखा था सोई है वर्षों तक जाते रहे और वैसे ही छलकता था कल तो पानी तो छलकता जा रहा था पानी तो छलकता जा रहा था वो चट्टान साफ तो ये दुनिया बदलती है और आत्मदेव बिल्कुल चट्टान की तरफ शांत रहते हैं कौन पैदा हो गया और कौन मर गया और कौन बिछड़ गया है ना इसकी फिक्र नहीं करनी है अपने स्वरूप में शांत बैठना है तुम अस्थि हो भाति हो प्रिय हो और ये जाने आने वाले कौन है कि ये केवल नाम रूप है आप जानते हैं नाम का वजन होता है क्या है ना जैसे घट दो अक्षर का नाम है तो घड़े पर इस दो अक्षर का कोई वजन रहता है माने उसका नाम घट कल्पित है घट में कोई वजनदार चीज घट नाम नहीं है वो बदल जाता है अच्छा एक बात आप बताओ घट घड़े की जो सकल है उसमें कोई वजन होता है कि नहीं गोल गोल पेट छोटा सा गल, गला और सुराईदार बनाया दो तो कितना सुंदर हो जाएगा गोल बटोल पेट और सुराहिदार और उसका गला और छोटा सा मुंह अच्छा इन सब बातों का कोई वजन है उस सुराही में कि नहीं है उसकी आकृति का कोई वजन नहीं होता सकल का कोई वजन नहीं होता आप ब्रह्म तो हो परंतु उसमें आपकी आंख आपकी नाक आपकी जीव आपका मुंह आपका दिल आपका दिमाग आपके हाथ आपके पाँव का कोई वजन नहीं है ये तो जैसे खड़े में शकल बनी होती है वैसे ही बिल्कुल शकल बनी हुई है तो आप अस्थि भाती प्रिय रूप हैं, तत्व रूप है सच्चुदानंद है नाहम दे सदरूपो ज्ञान मित्युच्य बुध ही नाहम सदरूपो अब आप एक दृष्टि इस पर डालें ये असद रूप कर देने से अचिद रूप अनानंद रूप अशांत रूप असम रूप ये सब अर्थ इसका हो जाएगा क्योंकि सच्चिदानंद लक्षणों में से सत को निकाल करके बताया और सद रूपा हा। ये देह कैसा है जिसके लिए महाराज देह, देह के संबंधियों के लिए ही मनुष्य अन्याय करता है सृष्टि में एक सज्जन कल बोल रहे थे कि में लोग इतना संग्रह करने का ख्याल नहीं करते कोई कह तो कारण क्या है कब बेटा और बहू जो होगी ना तो ब्याह करते ही उसको अलग कर देंगे कि कमाओ काओ और माँ बाप से खुद ही अलग हो चुके हैं तो परिवार का कोई बोझ नहीं होता और हमारे यहां के लोग समझते हैं कि हमारा बेटा तो अजोग्य होगा कमाए कि न कमाए तो हम रख सकें तो खुद भूखे रह के भी बेटे के लिए रखते हैं खुद कपड़ा मामूली पहनते हैं बेटे को अच्छा पहना है ये मोह का जो प्रसर है ना मोह का भारी को कुंडली में धन मिलने का जोग है बेटे की कुंडली में नहीं है तो हम ही रक्षा है इतना बदकिस्मत है तुम्हारा बेटा बोले हमारी बुद्धि है कमाने की और उसकी बुद्धि कमाने की नहीं है तो देखो ये देह असद रूप जहां देह में मैं हुआ देह माने हड्डी मांस जाम विष्ठा पुत्र नाक बाहर को निकली हुई और जीप पर्दे में बैठी हुई जीप पर्दा नसीन है जीप पर्दा नसीन है नाक आगे निकली हुई है और आख कभी पर्दा करती है और कभी उठाती है चाम चाम चमकती रहती है कान के छेद हमेशा खुले रहते हैं दूसरे की बा, बात जो है ना दूसरे का उपदेश हमेशा सुनना चाहिए कभी बाहर भी देखना चाहिए कभी ध्यान भी करना चाहिए जिह्वा बहुत गुप्त है हर चीज पर ये नहीं चलनी चाहिए तो ये जो ऐसा ये ठठरी ठाठ जो बना है नारायण, असदरूप है, असद रूप है। असद रूप है माने हमेशा रहने वाला नहीं है एक बार हर जगह रहने वाला नहीं है समुद्र में जाएगा तो गल जाएगा हर जगह रहने वाला नहीं है हर समय रहने वाला नहीं है और हर रूप में रहने वाला नहीं है।, है और इसका कोई वजन नहीं है इसका कोई एक नाम नहीं है इसका कोई एक वजन नहीं है इसमें अस्थि भाति प्रिय की विषयता तो है परंतु अस्थि भाति प्रिय रूपता नहीं है ऐसा ये शरीर है तो इसको तुम अहम मान के बैठे हो कि ये मैं हूं अब जरा वेदांत का विचार करो कहा तुम्हारी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है तुम्हारे मन में कहा ममता है तुम्हारे मन में कहा मोह है आखिर भाई ये परमार्थ का मार्ग है इसमें यदि तुम केवल पैसों का ही विचार करते रहोगे तो तत्व का विचार कैसे होगा यदि धंधे के ही विचार में रहोगे तो तत्व का विचार कैसे होगा थोड़ा समय तो ऐसा निकालो कि जब धंधे का विचार न हो जब पैसे का विचार न हो जब कल कारखाने का विचार न हो और जब राग द्वेश का शत्रु मित्र का विचार न हो जब भोग राग का विचार न हो तो बैठ के शांत तो भाव से विचार करो मैं कौन हूं है? ये जगत क्या है इसका बनाने वाला कौन है मुझ में और उसमें क्या संबंध है और विचार इसका नाम होता है विचार हाँ। क्योंकि यदि तुम भावना के उत्कर्ष से कहीं पहुंच जाओगे तो भावना ढूली होने पर वहां से लौटना पड़ेगा कर्म के फल से कहीं पहुंच जाओगे तो कर्म समाप्त होने पर वहां से लौटना पड़ेगा यदि कोई समाधि बमारी लग जाएगी तुमको तो वो टूट जाएगी लगी हुई चीज टूट जाएगी मिली हुई चीज खो जाएगी जहाँ जाओगे वहाँ से लौटना पड़ेगा तो क्या कोई अविनाशी कोई परिपूर्ण कोई नित्य ऐसा तत्व है ए? जो तुम्हारा स्वरूप ही हो तो ये तुम देह नहीं हो ये देह तो असद्रूप है आ, माने मरने वाला है अचिद रूप है माने जड़ रूप है और आ, अनानंद रूप है अप्रिय है तो मैं देह नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ तो मैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हूँ सजाती है बिजाती है स्वगत वेद से रही अच्छा एक सज्जन ने कहा था वो कल क्या नाम शांति पाठ करते हैं ना उनका तो कौन तो सा पहले बोलते हैं जो है वो स्वस्तिना इंद्रो से है ना वेदों में तो एक उसका अर्थ स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवा श्रवाह वृद्ध माने जसस्वी, जिसका जस सारी दुनिया में फैला हुआ है वृद्ध और इंद्रह इंद्रह माने हाथ का देवता स्वस्ति न इंद्रो नो नहीं बोलना ना बोलना स्वस्थि न इंद्रो वृद्ध नो होने से उसका अर्थ नहीं हो जाएगा बोला और ना बोलने से उसका अर्थ हमारे लिए हो जाएगा है ना तो इतना इतना नो बोलोगे यहाँ नो बोलोगे तो यहाँ नहीं अर्थ हो जाएगा इंद्रों के बाद जो नो होगा ना तो स्वस्ती न इंद्रो वृद्ध तो हाथ का देवता जो जसस्वी इंद्र है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो अर्थात हमारे हाथ से अच्छे अच्छे काम हो बुरे काम ना हो इसका अर्थ है कि हमारे हाथ से अच्छे अच्छे काम हो स्वस्ती न इंद्रो वृद्ध स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा विश्व विश्ववेदाह माने सूर्य बोला विश्व का ज्ञान जिसको होवे उसका नाम ज, विश्ववेदा विश्व माने दुनिया और वेद माने ज्ञान सबका ज्ञान जिससे होवे उसको बोलेंगे विश्ववेदा और पूषा माने सूर्य देवता बोला आंख के देवता माने सबका ज्ञान कराने वाला आंखों का जो देवता है सूरज वो हमारे लिए स्वस्थी माने हमारे सुजीवन का हेतु बने सुजीवन का हेतु बने माने हम अपनी आंखों से अच्छी अच्छी चीज देखें अच्छी अच्छी चीज दे, देखें स्वस्ति न हमे विसर्ग है स्वस्थि नषा विश्व वेरा स्वस्ति नक्ष्यो अरिष्ट नेमी ही तार्ख्य माने गरुड़ और अरिष्ट नेमी माने जिनका पहिया जिनकी गति कहीं रुकती ना हो हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हो ना माने हमारे लिए स्वस्ती माने कल्याणकारी हमारे सुजीवन के साधन तो तार्क गरुड़ माने शब्द बोला जो कान से हम शब्द सुनते हैं ऐसी ऐसी शब्द हमको सुनने को मिले जिससे हमारा कल्याण हो कोई चोर की बात हमको सुनने को न मिले डाकू की बात सुनने को न मिले शराबी वेभिस की बात हमको सुनने को न मिले हमारे बुद्धिभ्रंश के पथ पर हम न जाएं तो अरिष्ट नेमी जिनका पहिया जिनकी गति कहीं रुकती नहीं इसका अर्थ है कि शब्द चाहे तो ब्रह्म का वर्णन करे और शब्द चाहे देश का काल का वस्तु का वर्णन करे किसी वस्तु का वर्णन करने में उसकी गति कुंठित नहीं होती ऐसा जो तारक्ष माने गरुण है ग, ग, गरुड़ा आप जानते हैं विनता है ना विनता और कश्यप ये कैसे मिलेगा एक तो समझने की शक्ति हो कश्यप हो और एक विनता हो बीनते है ना गरुण विनता माने विनय हो श्रोता विनयी हो श्रद्धालु श्रोता विनयी हो और पिता जो है वक्ता जो है वो दृष्टिदान करने वाला हो और उससे जो शब्द आकर के हमारे कान में पड़े वो हमारे लिए कल्याणकारी हो स्वस्ति अरिष्ट ने स्वस्नो दधातु बृहस्पति माने बृहति पति वाक के देवता वाणी के देवता बृहस्पति वो हमारे लिए कल्याणकारी हो अर्थात हम अपने मुंह से ऐसी ऐसी बात बोलें, ऐसी ऐसी बात अपने मुंह से बोलें, जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो किसी को अमंगल अशुभ के मार्ग में हम प्रेरणा न दें, है तो बृहस्पति दधातु दधातु माने धारण करे और स्वस्ति स्वस्थि अस्ति में ही सू जुड़ गया तो स्वस्ति हो गया ये अभ्य है अभ्य माने हमारा जीवन जो है वो अभ्य अविनाशी परमात्मा से एक हो गए सुजीवन बने ये पहले मंत्र में बात है अब दूसरे मंत्र की कल सुना दूंगा निर्कारो निराकारो निरव्य नाहम देहो यसदूपो ज्ञानुच्य बुध निराम निरासो निर्विकोहमाता नाहम देहो यसद्रूपो ज्ञानुच्य बुध निर्गुणो निष्क्रिय नितो निहमच्युत शत्रु को ज्ञान में शिक्षक मैं देह नहीं हूँ परिच्छिन्न नहीं देह को मैं मानने से मनुष्य गंदा हो जाता है की हकीमान सपना रूप हो गया एक इसका रहस्य ऐसा है कि जो अपने को देह मानेगा वो या तो ईश्वर को मानेगा ही नहीं पहली बात तो ये होगी और मानेगा तो अपने शरीका ही मानेगा अपने बारे में जैसी धारणा होती है अपने साकार होने की धारणा होगी तो ईश्वर के बारे में भी साकार होने की धारणा होगी <स्थ्थ्थ्थ्थ> <स्थ्थ्थ्थ्थ> अपने को निराकार जीव समझोगे तो ईश्वर को निराकार ईश्वर समझोगे अपने को ब्रह्म समझोगे तो ईश्वर को भी ब्रह्म समझोगे असल में ईश्वर के बारे में समझ जो आती है वो मय के बारे में जैसी जैसी समझ घटती और बढ़ती है वैसी वैसी समझ ईश्वर के बारे में भी घटती और बढ़ती है तो बुद्धि उठती नहीं है वो कहीं न कहीं ला करके अपने मय के सजातीय में ईश्वर बुद्धि करवा करवावेंगे एक अपने हकीरों की बात करते हैं तो हमारे उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी बहुत हंसी करते थे बहुत मजाक करते थे एक लड़की आई बी ए तक पढ़ी हुई थी तो उसने कहा कि महाराज जी हमको राधा रानी का मंत्र बता दो हम भजन करेंगे राधा रानी तो बोले कि मूर्ख है बावरी है तो राधा रानी का भजन करूंगी तो मूर्ख हो, बावरी हो ऐसे कह बोले कि नहीं नहीं तो कृष्ण का भजन कर राधा रानी का मत बोले क्यों महाराज हमको तो कृष्ण से डर लगता है बोले कि नहीं तेरा तेरे मन का प्रेम ईश्वर के पुरुष रूप से जुड़ेगा स्त्री रूप से नहीं जुड़ेगा एक बात सुनाई इसमें भी इसमें भी मनुष्य के आकर्षण का कारण होता है इसको बिल्कुल, बिल्कुल कोई अभौतिक और अवैज्ञानिक नहीं समझना चाहिए तो, मन जो है वो किधर खिंचता है देह का मन देह वाले का मन देह वाले की ओर खिंचेगा इससे ईश्वर देह वाला है कि नहीं है इसका पता नहीं चलता इससे हमारा देह में बहुत महत्व हमारी देह में बहुत महत्व बुद्धि है मनोवैज्ञानिक रूप से ये तथ्य उसमें से निकलता है कि इस व्यक्ति की अपने देह में बहुत अधिक महत्व बुद्धि है इसी को ये सत्य है, इसी को यथार्थ समझता है परंतु वो भी एक स्थिति है वो भी एक साधना है वो भी एक चलने का मार्ग है हम उसकी निंदा करने के लिए नहीं बताते हैं पर ईश्वर का स्वरूप कितना कितना सूक्ष्म होता जाता है साकार अधी तावदस्ते शरीर अधीर आत्मनि जावदस्ते अपने में जब तक शरीर बुद्धि है तब तक ईश्वर में शरीर बुद्धि है यहीं से वो निकलती है अब ये शरीर जो है ये तो बढ़ता है घटता है एक एक कवि थे वो किसी बादशाह के दरबार में गए तो देखने में बड़े कुरूप थे तो उनको देखते ही सभा में लोग हंसने लगे तो उन्होंने पूछा कोहरा ही हंस की मटिया है तुम कुम्हार की हंसी उड़ा रहे हो कि मिट्टी की हंसी उड़ा रहे हो मिट्टी की हंसी उड़ा रहे हो तो हमारी तुम्हारी दोनों की मिट्टी एक है और कलाकार की जिसने इस घड़े को गढ़ा है उसकी हंसी उड़ा रहे हो तो हमारे और तुम्हारे दोनों के शरीर का गढ़ने वाला वही है किसकी हंसी उड़ाते हो माटी की कि कुम्हार की तो अष्टावक्र जी जब जनक की सभा में प्रविष्ट हुए तो लोगों ने समझा कोई मूर्ख होगा और बोले कि बाबा मैं शरीर नहीं हूँ जिसको तुम देख रहे हो जो तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूं और जितना तुम जानते हो वो मैं नहीं हूँ मेरे बारे में जो कहा जाता है सो मैं नहीं हूँ जो देखा जाता है सो मैं नहीं हूँ मेरे बारे में जो सोचा जाता है सो भी मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं सोचने वाले का आत्मा हूँ मैं सोचने वाले का मैं हूँ मनुष्य दूसरे के बारे में अगर कुछ कहता है तो वो अपनी स्थिति की सूचना देता है कोई फोटो खींचता है ना तो फोटो से ये मालूम पड़ जाएगा कि किस कोण में बैठ करके इसने फोटो खींची है तो तुम पनाले में बैठ के बोल रहे हो कि स्वर्ग में बैठ के बोल रहे हो कि बैकुंठ में बैठ के बोल रहे हो कि ब्रह्म में बैठ के बोल रहे हो ये तुम्हारी बोली ही तुम्हारी स्थिति को जाहिर कर देगी तुम किस दृष्टिकोण से संसार का फोटो जगत का फोटो खींच रहे हो वो दृष्टिकोण कौन सा है ये अच्छाई और बुराई तब दिखती है दुनिया की हो जब आंख को ऐसे दबा के टेढ़ी कर देते हैं बुद्धि को टेढ़ी किए बिना दुनिया की अच्छाई बुराई दिख ही नहीं सकती सीधी बुद्धि में सीधा ब्रह्म दिखता है न हम देहो ये सद्रूपो ज्ञान मित्युच्य बुधे ना हम देहा मैं देह नहीं हूं एक तो देह में अनेक अंग हैं अनेक अवयव हैं इसके अनेक हिस्से हैं जब कई हिस्से वाली चीज होती है तो वो मैं नहीं होती वो मैं के लिए होती है ये आप सोच सोचते जिस चीज के कई अंग होंगे वो चीज मैं के लिए होती है मैं नहीं होती है मैं हमेशा एक होता है तो देह रथ हो सकता है मोटर गाड़ी की तरह ये देह हो सकता है परंतु जिसके लिए ये देह है वो देह से न्यारा है ये देह शब्द में ये अर्थ है देह माने धेर <ग़ीग> उपचय माने राशि तो जैसे अनेक चीजें घर में होती हैं वो एक के लिए होती और वैसे ये शरीर का आँख, ये आँख नाक आँख से देख के सुख दुख मैं लेता हूँ नाक से सुन के सुख दुख मैं लेता हूँ जीभ से चख के सुख दुख मैं लेता हूँ कान से सुन के सुख दुख मैं लेता हूँ तो ये कान आंख नाक जीव ये हाथ ये पांव सब मैं के लिए हैं, मैं के लिए हैं, ये मैं के औजार हैं ये मैं के बैठने की जगह है ये मैं नहीं है नाहम दे हो। दूसरी बात क्या बताई अहम अहम मामा देह मेरा तो हो सकता है परंतु मैं नहीं हो सकता अहम पद का प्रयोग करके ये बताया पर मेरा भी कैसे हो सकता है मेरा ऐसे हो सकता है कि दुकान में जब नोट आता है तो कहता है ना कि ये मेरे रुपए हैं। तो नोट तुमने छापा तो है नहीं घंटे भर के पहले तुम्हारे घर में था नहीं तुम्हारा था नहीं घंटे भर के बाद दूसरे के घर में जाएगा या वो नष्ट कर दिए जाएगा लेकिन जितनी देर तुम्हारे पास रहता है और उतनी देर तुम उसको मेरा समझते हो ये जो देह है ये नोट की तरह मेरा है बना हाँ ये कहीं से आया है कहीं जाएगा रास्ते में थोड़ी देर तुम्हारा मेरा बन करके तुमको लुभा रहा है तो अयम देहा अहम न भवती मम भवती ममा किंचित कालम भवते ये असली मेरा नहीं है कुछ काल के लिए मेरा है और फिर असद रूप न सद रूपम जस्य स असद रूप इसका रूप सत नहीं है अरे बाबा रूप के लिए तुम मरते हैं दूसरे के रूप पर मरते हैं और अपने रूप से इप्नोटाइज हो जाते हैं अच्छा अपने बारे में जो सुंदरता मालूम पड़ती है उसमें कारण होता है आम देह में मैं है और मैं में रंग रूप है देखो वही सुंदरता चीनियों की दृष्टि से कुछ नहीं है और वही सुंदरता अमेरिकनों और यूरोपियनों की दृष्टि से कुछ नहीं है जिसकी सुंदरता पर तुम मरते हो क्या रखा है और कौआ और कुत्ता ये तुम्हारी सुंदरता को नहीं देखते हैं वो मांस का स्वाद चखते हैं उसको देखते हैं झूठ ही अहम भाव होने से अपने में सौंदर्य मालूम पड़ता है और राग होने से दूसरे में सौंदर्य मालूम पड़ता है और एक दृष्टिकोण से वही सौंदर्य होता है और दूसरे दृष्टिकोण से वही कुरूपता होती है बचपन में मैंने पढ़ा था कि चीन में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पांव में लोहे का जूता पहना देते हैं इसलिए कि पाव उनके लंबे ना हो तो वहां जितना पांव छोटा रहे उसको पहले अब नहीं अब तो वैज्ञानिक युग आ गया ना अब तो वहां का भी दृष्टिकोण बदल गया देखो पहले नाक छिदवाने को लोग अरे कितना बढ़िया समझते थे अब तो हमारी लड़कियां मना कर देते हैं कि हम नाक नहीं छिदवाएंगे तो ये सुंदरता की धारणा में भी परिवर्तन होता है तो ये देह न अहम है न मम है और देह है माने अनेकता है इसमें और असद रूप इसका कोई रूप स्थिर नहीं है अच्छा जब बच्चा था पैदा हुआ ना मां आ कितना भोला भाला है कुछ भेद ही नहीं मालूम पड़ता है माने काला गोरा कोई भले दिखा लेकिन कहते हो भोला भोला प्यारा प्यारा हमको एक बार दो बार लोग एक ऐसी जगह ले गए थे जहां बहुत बच्चे रहते तुरंत के पैदा हुए में ले थे झूले हाँ। में बिचारे तुरंत के एक एक दिन के पैदा हुए दस दस बच्चे झूले में कपड़े के झूले में इधर से उधर हो रहे उनका मुंह देखा दे बिल्कुल एक सरीका लगता था बोले उससे थोड़े बड़े हुए बोले खेलते हैं तो बोले बहुत सुंदर हो तो गए जब जवान हुए तब लड़कियों को सुंदर लगने लगते हैं और जब बाल पकने लगता है तो आप जानते ही कि क्या है जुर्रिया पड़ने लगे दांत टूटने लगे मुंह असद्रूप इसका कोई रूप स्थिर नहीं है इसका मतलब ये इसका कोई असत असत माने अस्थिर अस्थिर है रूप जिसका धूप छा की तरह जिसका रूप बदलता रहता है उसको कहते हैं असद और सत्य उसको कहते हैं यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति जिस रूप में जिसका निश्चय कर लिया गया उस रूप को वो न छोड़े जो रूप आता है और छूटता है धूप छा की तरह आता है और जाता है वो रूप सत्य नहीं है वो तो परछाई है फूल में जो रंग आता है और उड़ जाता है वो फूल का असली रंग नहीं है फूल तो माटी है सूरज की किरणों में से रंग आया और चला गया रंग तो सूरज की किरणों में से आया मैंने ऐसा फूल देखा है जो खिला तो लाल था बाद में नीला हो गया उसके बाद सफेद हो गया और फिर सूख सुख गिर पड़ा तो फूल का वो जो रूप है वो रंग है वो फूल का असली नहीं है वो तो सूरज की किरणों का किस रूप में उसमें बकरी भवन होता है केवल इसकी एक नुमाइश है वो, फूल का रंग नहीं है रंग तो सूरज की किरणों का है और वह अमुक काल में आ, अमुक काल में अमुक रंग ग्रहण करता है अमुक काल में अमुक रंग ग्रहण करता है ये शरीर जो है ये क्या है असद रूपा इसका कोई रूप स्थिर नहीं है न बचपन स्थिर है न जवानी स्थिर है न बुढ़ापा स्थिर है न मृत्यु स्थिर है और न माँ न पैदा होने के समय वाला रूप ठीक है सच्चा है न माँ के पेट में रहने वाला रूप सच्चा है न पिता के वीर्य में रहने वाला रूप सच्चा है और न तो अंगूर के दाने में रहने वाला रूप सच्चा है असद रूपा ये तो सब लकीर हैं, ये चीज नहीं है लकीरें हैं ज्ञानम इत्युच्य बुधाई एक और जैसे एक सोने की मूर्ति ले लो गधे की मूर्ति गधे की लेना ठीक है क्योंकि बढ़िया बतावेंगे तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा फिर उसकी तोड़ फोड़ बतावेंगे तो आपकी ममता हो जाएगी ना उसमें हाँ कोई बढ़िया रूप बन एक बड़ी सुंदर स्त्री की मूर्ति सोने की बनी हुई है तो फिर हम बतावेंगे कि टूट जाएगी तो आपको दुख होने लगेगा <coughs> तो आप समझो आप गधे को नापसंद करते हैं गधे की मूर्ति है सोने <coughs> अच्छा। की अच्छा गधे के तो बोले कि भाई देखो इसमें जो गधे का रूप बनाया हुआ है वो तो सच्चा नहीं है हाँ। और जो उसमें लकीरें है ना उछी हुई या गढ़ी हुई आ, कोई होती है लेप लिपि जिसको बोलते हैं ना लिपि जैसे कागज पर स्ही का लेप कर दिया हो आ, और कोई होती है लिखित आ, लिखित माने कागज में वो मस्क गड़ा देते हैं लेख हो गया ना उटंकित उंकित उट उल्लिखित लिखित तो लेख अलग चीज होती है और लिपि अलग चीज होती है पहले तार के पत्ते पर लोहे के कील से जो रूप उभारते थे ना जो अक्षर उभारते थे उसको उल्लेख बोलते थे बोलते थे पत्थर पर ताकि मार मार करके जो लिखते थे ना उसका नाम उटंकन उट था कार के पत्ते पर जो खोदते थे उसका नाम उल्लेखन था और कागज पर या रंग से जो अक्षर बनाते थे उसका नाम उल्लेखन था लिपि उससे लिपि बनती थी लिपि लेख टंकन इसके बहुत सारे भेद पुराने जमाने में थे तो अब गधे के शरीर में जो आकृति है आंख बन गई हाथ बन गया मुंह बन गया नाक बन गई बहुत बढ़िया रासवराज तो बोले कि अच्छा इसमें उसका जो रूप है सो सच्चा है कि जो उसमें सोने का वजन है सो सच्चा है अच्छा आकृति मिटा देने पर भी वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बोले आकृति मिटा दी अब लुंज पुंज हो गया सोने की सिल्ली हो गई समझो तो बोले यही निराकार ब्रह्म है नहीं वो सिल्ली भी एकार आकार है बोला वो सोने की जो सिल्ली है जो पट्टी है है ना अब वो भी एक आकार है। अच्छा अब उसको तोड़ दो चूर चूर कर दो चूर चूर होने से सिल्ली का आकार तो मिट गया लेकिन चूर चूर का आकार रह गया अच्छा तो चूर चूर को गला दो पानी हो गया तो अब क्या वो निराकार हो गया नारायण वो द्रव भी एक आकार है तो ये जितने रूप हैं स्वर्ण के ये जितने रूप हैं का क्या गधे का रूप क्या सिल्ली का रूप क्या कण का रूप क्या द्रव का रूप इसी प्रकार मूल तत्व में ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बने हुए हैं न इनको लुंज पुंज करने से जो मिट्टी बन जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है उसका जो पानी बन जाएगा उसका नाम है ना निराकार नहीं है उसकी जो गर्मी बन जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है उसमें जो गति हो जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है उसमें जो ध्वनि हो जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है उसकी जो मन में स्मृति होगी उसका नाम भी निराकार नहीं है जो बुद्धि से आप उसके बारे में सोचेंगे उसका नाम भी निराकार नहीं है अच्छा तो उस बुद्धि का नाम भी निराकार नहीं है अरे जो उस बुद्धि का साक्षी है ना साक्षी आ, और साक्षी भी कैसा चिन्मात्र अखंड जिसमें देश, काल, वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं <coughs> एक चेतन से अलग रह कर सत्य होता है और एक चेतन स्वरूप रह कर सकता